शंकर भाष्यार्थ निषद शष्याचार ब्राह्मचार यद्युष प्रकाशयोरपी स्वाभाविक सैद्ध तमुदाष न स्वाभाविको तमुदा धर्म एवं नदार शं वक्त नंगभूत मोक्षो बंधन रूप एक इति निवृत्तेप्यत्मकभ्यूपग्मा द्वितयते न्यो यस्य ये निगटनृत्तिवत् बंधन परमात्मा निवृत्तिमोक्ष सैत् परेरेके भाव विस्तरेवदेश तस्माद्यावृत्तिमात्रे मोक्ष व्यवहार इति चावो चामा यथा रज्वादौ सर्पाद्य ज्ञान निवृत्तो सर्पादी निवृत्ति ही यदि उष्ण और प्रकाश भी अग्नि के स्वाभाविक धर्म नहीं है तो जो भी अग्नि का स्वाभाविक धर्म हो हम उसी को इसमें उदाहरण देंगे पदार्थों का स्वाभाविक धर्म है ही नहीं ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता वेणियों के टूटने के समान मोक्ष भी बंधन निवृत्ति रूप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 ऐसा हमारा कथन है जिस प्रकार की रज्जु आदि में सर्पादि के अज्ञान के निवृत्ति होने पर सर्पादि के भी निवृत्ति हो जाती है ये प्याक प्याचक्षते मोक्षे विज्ञातर आनंद वक्त व्यक्ति वक्तव्योभिव्यक्तिशब्दार्थ यदि तावलौक्य व उपलब्धि विषयव्याप्तिरिव्यक्तिश्दार्थ ततो किम् तथा वक्त किनम्यजते विद्यन मीटा विद्यम चेद यहाँ तद भी व्यज्यम भूतमे तदिं उपलब्धिव्यवधानुपत्व्यक्त मुक्त इति विशेष अनर्थकम् जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में किसी विज्ञातर या आनंदांतर की अभिव्यक्ति होती है उन्हें अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बतलाना चाहिए यदि लौकिकी उपलब्धि अर्थात विषय प्राप्ति ही अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है तो यह बतलाना चाहिए कि विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है या अविद्या अविद्यमान की यदि कहें कि विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है तो जिस मुक्त के प्रति उस विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है उसका तो वह आत्मस्वरूप ही है अतः नित्याभिव्यक्त होने से उसकी उपलब्धि में कोई व्यवधान न हो सकने के कारण वह मुक्त को अभिव्यक्त होता है ऐसा विशेष वचन कहना व्यर्थ ही है अथ <प्रीज़ा> कदाचिवा भी व्यंज्य उपलब्धि व्यवधान अनात्म तदिति अन्यतो भी व्यक्ति प्रसंगः तथा चाभी व्यक्ति साधनापेक्षता उपलब्धि सामनाश्रय तो व्योधान व्यवधानकुपत्ते सर्वद्यक्ति अभिव्यक्तिर्वा नल कल्पनायां प्रमाण अस्त न चनाश्रयाणकसत्म भूता धर्म इतरेतर विषय विशे विषय संभवती और यदि वह कभी कभी ही अभिव्यक्त होता है तो उसकी उपलब्धि में व्योधान रहने के कारण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 एक ही आश्रय वाले अर्थात एक ही के आत्मभूत धर्मों का परस्पर विषय विषय भा होना संभव नहीं विज्ञान विज्ञानसुखियोंव्यक् संसारिव अभिव्यक्त्युतर कालच मुक्त ये शून्य परस्माव्यक्तानद्यवक्षण्य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 परमात्मा से भेद की कल्पना करने में तो वैदिक सिद्धांत का परित्याग हो जाता है मोक्षस्य मोक्ष से इधानी निर्विशेष तदर्थाधिकुपत्ति शास्त्रवै वैय्यथ्यम चाप्नोती चेत यदि इस समय के समान मोक्ष की कोई विशेषता न मानी जाएगी तो उसके लिए अधिक प्रयत्न करना संभव नहीं होगा तथा शास्त्र की व्यर्थता भी प्राप्त होगी यदि ऐसा कहें तो न अद्या भ्रमापोहा वस्तु मुक्ता मुक्तत्व मुक्तोस्ती आत्मनो नित्येकूपवाद किंतु तद्षाया अविद्या अपोह्य शास्त्रोपदेश जनित प्राकुपदेश प्राप्त प्राप्ते से प्रयत्न उपपद्यत एवा। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि अविद्या रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए होने के कारण उनके सार सकता है परमार्थतः मुक्तत्व और अमुक्तत्व में कोई भेद नहीं है क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप ही है किंतु शास्त्रजनित विज्ञान से तद विषयक अज्ञान का नाश होता है और उस शास्त्रोपदेश की प्राप्त होने से पहले उसके लिए प्रयत्न करना भी उचित ही है अविद्या विद्या विशेष आत्मनः स्यादिति आत्मन सूरप अविद्यावान आत्मा का अविद्या के निवृत्ति एवं अनवृत्ति के कारण रहने वाला भेद तो रहेगा ही न अविद्याल्पना विषयवाद्यूपगाम का गगना जत जतमीनवाद दिव ददोष चाम सिद्धांति नहीं क्योंकि आत्मा को अविद्या जनित कल्पना का विषय माना गया है इसलिए उसर शुक्ति और आकाश में भासने वाले सर्प जल रजत और मालिन्या से जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता उसी प्रकार आत्मा में भी अविद्या जनित कल्पना से कोई दोष नहीं आ सकता ऐसा हम कर चुके हैं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 अविद्या कर्तित्वस्य अनेक व्यापार स्व अविद्यातृत्व प्रति सिद्धवादक व्यापारसन्नीपातजनित अविद्याभ्रम से अविद्याभि अविद्याभ्रमो घटादिवत अविद्या सविद्याभ्रमान सिद्धांति नहीं क्योंकि ध्यान सा कर्ता है चंचल होता है इस श्रुति द्वारा स्वयं आत्मा के अविद्या कर्ता होने का निषेध किया गया है इसके सिवा अविद्या रूप भ्रम तो अनेक व्यापारों के मेल से उत्पन्न होता है तथा वह आत्मा का विषय भी है अतः जिसके द्वारा विद्या रूप भ्रम भटादि के समान प्रत्यक्षतया आप ग्रहण किया जाता है वह अविद्यारूप भ्रम वाला नहीं हो सकता अहम न जाने मुग्धोस्मी प्रत्यय दर्शनाद अविद्या अविद्या्रमवत्वे चेत पूछ मैं नहीं जानता मूढ़ हूँ ऐसा अनुभव देखा जाने के कारण तो आत्मा अविद्याप्रम वाला ही सिद्ध होता है न तवेकग्रहणा नो यहाँ विवेक गृहता स तस्तुच्य विवेकग्रहण तस्वे च इति विप्रतिद्धम न जाने इति मुग्धोस्मी दृश्य ब्रवीसी इति अज्ञान मुग्धरूपता दृश्यत तद्दर्शन सेशय कर्मतापत तत्कूत सत् कर्तीदिवशेषण अज्ञान मुग्धते सैताम अथ दृशिवशेषण तयो कथम कर्म, कर्म सियाता दृशि व्यापेते कर्म ही करते क्रियामती अप्यम अपक व्याप्यते वद कथमेम सति अज्ञान मुग्धते दृशि विशेषण श्याम न चाज्ञान विवेकदर्शी अज्ञान महात्मनः कर्म भूतमान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 मैं नहीं जानता मुग्ध हूँ यह अनुभव दिखाई देता है ऐसा तुम कहते हो और ऐसा भी कहते हो कि उसे देखने वाले की अज्ञान एवं मुग्ध रूपता देखी जाती है इस प्रकार तो वे अज्ञानादि दर्शन के विषय अर्थात कर्म रूपता को प्राप्त हो जाते हैं तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान और मुग्धता करती स्वरूप साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं और यदि वे साक्षी के विशेषण हैं तो उसके कर्म कैसे हो सकते हैं अर्थात साक्षी से व्याप्त कैसे होंगे कर्म तो कर्ता की क्रिया से व्याप्त होने वाला होता है तथा तो व्याप्त दूसरा होता है और व्यापक दूसरा वह उसे व्याप्त नहीं होता ऐसी स्थिति में बताओ अज्ञान और मुग्धता साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं तथा तो अज्ञान को अपने से पृथक देखने वाला अज्ञान को अपना कर्म अनुभव करने वाला उसे शरीरांतर्गत क्रिस्तता और रूपादि के समान साक्षी के धर्म रूप से नहीं ग्रहण करता सुख दुख प्रयत्नादी नर्व लोको गृहती चेत पूर्वपक्ष। सुख दुख अच्छा और इच्छा और प्रयत्नादि आत्मा के धर्मों को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं तथापि ग्रहितुर्लोक विविक्त सैवाभ्युपगता सैत न जानेहम तदुक मुग्ध, एवा चेद मुग्ध यस्तु एवं चेद भव मुद्ध यस्तुव दर्शी तमुग्धीमहे व्यम तथा व्यासेनोक्तम नोक्त कृष्णम कृष्ण क्षेत्रम क्षेत्री इति सम सर्वेषु भूतेषु तिठ्त परमेश्वर विनश्यस्व विनश्य इत्यादि शत उक्त तस्मात्मन स्वतः बद्ध मुक्त ज्ञान ज्यान ज्ञानकृत विशेषोस्ती सर्वदा सामयिक रसस्वभाव्यागमात सिद्धांति इस प्रकार भी ग्रहण करने वाले पुरुष की पृथक्ता ही स्वीकार की जाती है और तुमने जो कहा कि मैं नहीं जानता मुक्त ही हूँ सो तुम भले ही उस अज्ञ या मुक्त रहो किंतु जो इस प्रकार देखने वाला है वह तो ज्ञाता और अमुग्ध ही है ऐसे हमारी प्रतिज्ञा है व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है कि क्षेत्रीय आत्मा इच्छादि संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है समस्त भूतों में समान रूप से स्थित और उसके नष्ट होने पर भी नष्ट न होने वाले परमेश्वर को इत्यादि सैकड़ों प्रकार से उसका वर्णन किया गया है अतः स्वयं आत्मा के बद्ध एवं ज्ञान अज्ञान के कारण कोई विशेषता नहीं होती क्योंकि उसे सर्वदा समान और एक रूप माना गया है ये तो अत्य था आत्मवंतु परिकल्प्य बंधमोक्षादी शास्त्र अर्थवादी ते उसहते खेपी साकुन पदम द्रष्टुम खिना आक्रष्टुम सर्वदा चर्मद वेषि वर्य तो तकर्शक्तासम अदतम्रिय अजम अजरम अमरम अमृतम अभय आत्मत ब्रह्मेदा निश्चिर्थ्यं प्रतिप्यामे तस् ब्रह्मा प्यती मात्र विपरीत विपरीतग्रहव देह संतते विच्छेद मात्रम विज्ञान फल अपेक्ष किंतु जो लोग आत्म तत्व को अन्य प्रकार से कल्पना कर बंध मोक्षादि शास्त्रों को केवल अर्थवाद बतलाते हैं वे तो आकाश में भी पक्षी के चरण चिन्ह देखना चाहते हैं अथवा आकाश को मुट्ठी से खींचना और उसे चमड़े के समान लपेटने की इच्छा करते हैं हम तो ऐसा करने में समर्थ हैं नहीं हम सर्वदा सम एकरस अद्वैत अविकारी अजन्मा अजर अमर अमृत अभय रूप आत्मतत्व ब्रह्म ही है यही संपूर्ण वेदांतों का निश्चित अर्थ है ऐसा समझते हैं अतः विपरीत ग्रहण से होने वाली देह संतति का विच्छेद मात्र जो विज्ञान का फल है उसकी अपेक्षा से ब्रह्म को प्राप्त होता है यह कथन उपचार मात्र है बुद्धांत, स्वप्नबुद्धातगमन दृष्टा दाष्टाक संसारो वर्णि संसार विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण वर्णिता योपाधिभूत कार्यक्रम लक्षणभूत परिवेशिता संसारिवेज साक्षात् प्रयोजक धर्माधर्मा विधि पूर्वपक्ष काम एवत्यवधारित यहाँ च्राह्मणेन अयमधारिता एवं मंत्रेणापीति बंधम बंधकार चाकोपसृत प्रकरण इति स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में जाने का जो दृष्टान्त दिया गया था उसके दार्शनिक संसार का वर्णन कर दिया गया संसार के हेतुभूत विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का भी निरूपण किया गया और जिन उपाधिभूत देह एवं इंद्री लक्षणभूतों से परिवेष्टित हुआ जीव संसारित्व का अनुभव करता है उनका भी उल्लेख कर दिया गया उनके साक्षात प्रेरक धर्म और अधर्म है ऐसा पूर्व पक्ष करके यह निश्चय किया गया कि काम ही उनका प्रेरक है जिस प्रकार ब्राह्मण भाग के द्वारा इस अर्थ का निश्चय किया था वैसे ही मंत्र के द्वारा भी बंध और बंध के कारण का वर्णन कर इति कामय इत्यादि पदों से इस प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया अथा कामयमान इत्यारम सुषुप्तृष्टान्त दाष्टाभूत सर्वात्म भाव मोक्ष उत्ता मोक्ष कारण च आत्मकामतया सामर्थ्यान ज्ञान आत्म आपतकामुम तचर्थ्यात्मज्ञान आत्मकामत कामी सामर्थ्याद ब्रह्म मोक्ष कारण मोक्षण अतो यद्यपि कामो तथापि मोक्ष कारण कारण विपर्ययेन बंध अविद्या मोक्षण विपर्येन भवति तत्रापि मोक्षो मोक्ष साधन च ब्राह्मणे नोक्तम नोक्त तस्वीकर मंत्र उदाहयते श्लोक फिर अथा काम मान इस प्रकार आरंभ कर सुषुप्तावस्था रूप दृष्टांत के दृ के भूत दृष्टांतिक भूत सर्वात्म भाव रूप मोक्ष का वर्णन किया गया यह मोक्ष का कारण जो आत्म कामत्व के द्वारा आत्म कामत्व बतलाया गया है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 यहाँ भी मोक्ष और मोक्ष का साधन ये ब्राह्मण भाग द्वारा बतलाए गए हैं उसे को दृढ़ करने के लिए श्लोक वाच, मंत्र का उल्लेख किया जाता है